संवेदना के पंख ब्लॉक की एक, एक और पेशकश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है प्रेरक प्रसंग साहसी स्वाति पाठशाला में एक नई बालिका ने प्रवेश लिया। अध्यापिका ने कक्षा में उसका परिचय करवाया स्वाति है अब इसी कक्षा में पढ़ेगी फिर वे स्वाति से बोली स्वाति तुम्हें इस कक्षा की लड़कियों से पता चल जाएगा कि वे कौन कौन से पाठ पढ़ चुकी हैं तुम इनकी सहायता से इन पाठों को तैयार कर सकती हो स्वाति सुंदर थी वह चुप चुप सी रहती थी उसकी, उसकी कक्षा की लड़कियां उससे, उससे मित्रता, मित्रता करना चाहती थीं परंतु वह उनसे, उनसे दूर, दूर दूर ही रहती लड़कियों को लगा कि स्वाति बहुत घमंडी है, है। अतः उन्होंने, उन्होंने उसकी ओर ध्यान देना छोड़ दिया एक दिन पाठशाला में बच्चों को पिकनिक पर ले जाने का निश्चय किया गया पिकनिक का स्थान एक झील को चुना गया झील का वातावरण बहुत आकर्षक था पहाड़ी स्थान और फूलों की भरमार इस स्थल की सुंदरता में चार चांद लगा रहे थे अन्य लड़कियों ने सोचा कि स्वाति पिकनिक पर नहीं आएगी परंतु पिकनिक के दिन स्वाति ही सबसे पहले विद्यालय के द्वार पर खड़ी थी सभी लड़कियां और अध्यापिकाएं बस, बस में बैठकर बैठ पिकनिक स्थल पर पहुंच गई। एक, एक अच्छा स्थान देखकर देख अध्यापिका ने दरिया बिछवा दी कुछ, कुछ लड़कियां वहां बैठकर बैठ हंसी मजाक करने, करने लगी और कुछ घूमने निकल गयी स्वाति आज भी अपनी सह पाठियों ऐसी अलग अकेली ही घूम रही थी वह एक फूल के पौधे के पास बैठ गई। अचानक ढप की आवाज हुई और एक चीख गूंज उठी स्वाति दौड़ तेजी से आवाज की ओर दौड़ पड़ी झील के किनारे उसे एक लाल कपड़ा दिखाई दिया वह उधर ही दौड़ने लगी झील के पास पहुँचते ही उसे बचाओ बचाओ की आवाज सुनाई दी उसने देखा कि उसकी कक्षा की एक लड़की नीरू झील में गिर पड़ी है झील में उस स्थान पर पानी कम और कीचड़ अधिक था वह भाग दलदल दल दल बना हुआ था वहाँ पहुँच स्वाति ने नीरू से कहा नीरू घबराओ मत बिल्कुल मत घबराना मैं अभी किसी और को बुला लाती हूँ परंतु नीरू हाथ पाँव पटक रही थी स्वाति ने, ने एक क्षण सोचा उसने अपने थैले से चाकू निकाला और पास की बेल काटने लगी। उसने उस कटी हुई बेल को नीरू की ओर फेंका स्वाति चिल्लाई इसे दोनों हाथों से कसकर पकड़ लो नीरू नीरू ने बेल पकड़ ली स्वाति अपनी ओर खींचने लगी इस काम में स्वाति के हाथ जगह जगह से कटने लगे उसका कुर्ता भी फट गया लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी वह नीरू को अपनी ओर खींचती रही बीच बीच में वह बचाओ बचाओ भी चिल्लाती रही उसकी आवाज सुनकर अध्यापिका और अन्य लड़कियां भी वहां पहुंच गई, चौकीदार भी वहां आ गया उन्होंने स्वाति के हाथों से बेल ले ली और वे नीरू को अपनी ओर खींचने लगे। नीरू घिसटती हुई सूखी जमीन पर आ गई। तब तक स्वाति पसीने से तर बतर हो चुकी थी वह निहाल होकर जमीन पर गिर पड़ी अध्यापिका ने स्वाति के मुंह पर पानी के छीटे मारे तब वह होश में आई सभी लड़कियाँ और अध्यापिका स्वाति को प्रशंसा की दृष्टि से देख रही थी अध्यापिका ने स्वाति को शाबाशी दी नीरू ने स्वाति को धन्यवाद देते हुए कहा आज अगर तुम न होती न स्वाति तो मैं अपने प्राणों से हाथ धो बैठती हम तो तुम्हें एक घमंडी लड़की समझते थे लेकिन तुम तो मेरी सच्ची मित्र निकली स्वाति ने शर्माते हुए शर्मा कहा हा, हा, नहीं नहीं ऐसी कोई बात, बात नहीं है मुझे, मुझे किसी खी से बात, बात करने बात में संकोच अनुभव होता है होता तभी है एक लड़की थे थे बोल पड़ी।, पड़ी तब तो हम तुम्हें शर्मिली कहा करेंगे ठीक है ना, शर्मिली और सभी लड़कियाँ हस पड़ी अभी आप सुन, आप सुन रहे, रहे थे, थे। प्रेरक प्रसंग साहसी स्वाति वाचक स्वर भारती परिमल